धर्म जीवन का रहस्य पंडित राम किंकर उपाध्याय अभिमन्यु की भी यही समस्या है सुभद्रा ने इतनी सजगता नहीं है कि वह सजग रहकर उस चक्र में बैठने और निकलने का रहस्य जान ले और अभिमन्यु का यह दुर्भाग्य है उसने भी बात आधी ही सुनी यदि अभिमन्यु में भी अंगद के समान सजगता होती तो कह सकता था नहीं मैं तो चक्रव्यूह में नहीं जाऊंगा, मैं निकलने की कला नहीं जानता लेकिन पीठ ठोंकने वाले मिल ही जाते हैं युधिष्ठिर और भीम ने कहा बस तुम चलो तो सही हम तो तुम्हारे साथ ही हैं हम तुम्हें वहां से निकाल लाएंगे। इन पीठ ठोंक कर निकाल लाने का आश्वासन देने वालों पर ज़रा भी भरोसा मत कीजिए ये बेचारे न जाने कहाँ छूट जाएंगे और आप अकेले पड़ जाएँगे अब मनु के साथ चक्रव्यूहू में कोई जा नहीं सका हम लोग भी संसार के चक्रव्यूह में प्रविष्ट होकर अकेले पड़ जाते हैं इससे बाहर निकलने की कला नहीं जानते और शत्रु पक्ष के बड़े बड़े महारथी काम क्रोध लोभ अभिमान आदि दुर्गुण हमारे जीवन में आते हैं और ये सारे दुर्गुण मिलकर हमें परास्त कर देते हैं रामायण तथा महाभारत में यह सूत्र है इसका तात्पर्य यह है कि हम जब भी धर्म की बातें सुने ज्ञान और भक्ति की बातें सुने तो उसके समग्र पक्ष को पूरी तौर से सुनें और सुनकर उसका सही अर्थ ग्रहण करें बहुधा हम लोगों में इतना धैर्य ही नहीं होता कि पूरी बात सुनें और समझें धर्म के संदर्भ में वर्ण और आश्रम को धर्म का आधार बनाया गया भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा इसे मैंने बनाया है भगवान ने धर्म को मूल उद्देश्य बनाकर वर्ण और आश्रम के शिष्टी की सृष्टि की यह उन्होंने परस्पर सामंजस्य बनाने के लिए की या फिर विरोध और वैमनस्य पैदा करने के लिए वेद मंत्रों में भी इसकी व्याख्या हुई है परमात्मा के मुख से ब्राह्मण बाहुओं से क्षत्रि उदर से वैश्य और पैरों से शुद्र उत्पन्न हुए ब्राह्मण मुखमासीदाह उरुत्य पदभ्याम शुद्रो अजाजत वर्णों की तुलना शरीर के अंग प्रत्यंगों से की गई उसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि ये सारे अंग परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। वे परस्पर टकराते तो नहीं रहते उनमें यह संघर्ष नहीं होता कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा कौन अच्छा है और कौन बुरा जैसे सारे अंग प्रत्यंग एक साथ समन्वित होकर हमें स्वस्थ रखते हैं वैसे ही वर्ण धर्म की भी रचना की गई परंतु उसका परिणाम किस रूप में हो गया यह बात और है उसके दुष्परिणाम भी हुए लोगों ने इसका दुरुपयोग किया लेकिन भगवान ने जब यह सूत्र दिया तो इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति सत्य को हृदयंगम करे कि वर्ण और आश्रम धर्म समग्र रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए धर्म हैं भगवान श्री राम ने अपने चरित्र के द्वारा अपने आचरण के द्वारा अपनी वाणी और व्यवहार के द्वारा कैसे सुंदर सूत्र प्रस्तुत किए आप विचार करके देखिए भगवान श्रीराम को हम साक्षात परब्रह्म परमात्मा मानते हैं और भगवान यदि यह मानते होते कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ है तो वे हर बार ब्राह्मण वर्ण में ही अवतार लेते वे सर्वश्रेष्ठ हैं ईश्वर हैं पूज्य हैं पर वे कभी मछली के रूप में आते हैं तो कभी कछुए कभी वराह और कभी नृसिंग के रूप में भी आते हैं मीन कमठ सूकर नर हरी बामन परशुराम बपुधरी इस अवतार में भी उन्होंने क्षत्रिवर्ण में शरीर ग्रहण किया तो यह तथ्य अपने आप में ही उनका बहुत बड़ा उपदेश है और वह उपदेश यह है कि वस्तुतः वर्ण की श्रेष्ठता या निकृष्टता यह धर्म के रहस्य को न जानने के कारण है एक वर्ण दूसरे वर्ण की निंदा करे एक वर्ग दूसरे वर्ग को दोष दे यह लोगों की सहज प्रवृत्ति होती है उसके पीछे कारण भी होता है आप गहराई से देखें यह एक बड़ी जटिल समस्या है कि जब दोषों की सूक्ष्म व्याख्या की जाती है तो उस व्याख्या का व्यक्ति को जैसा उपयोग करना चाहिए उसका वह ठीक उल्टा उपयोग करता है एक बार तो मुझे सुनकर थोड़ा आनंद भी आया एक प्रांत के मुख्यमंत्री मेरे कार्यक्रम का उद्घाटन करने आए बड़े विनम्र थे शुरू में ही बोले मैं तो बहुत वर्षों से कथा में आता रहा हूँ जब मुख्यमंत्री नहीं था तब भी आता था पर मैं तो यही कह सकता हूँ कि यहाँ जो कुछ सुनता रहा हूँ राजनीतिक जीवन में उसका उल्टा ही करता रहा हूँ वे बोले यहाँ तो बार बार यह सुनाया जाता है कि दोष अपने और गुण दूसरों के देखना चाहिए परंतु हम लोगों का तो धंधा ही यही है कि दूसरे में दोष और अपने में गुण देखना तो यदि एक वर्ण दूसरे वर्ण को दोष ही देता रहे निंदा ही करता रहे तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा यदि कोई बुराई है तो देखना होगा कि इस बुराई के मूल में हमारी क्या भूमिका है यह रामायण महानतम ग्रंथ है आप उस पर प्रारंभ से विचार करके देखें प्रताप भानु का चरित्र आप सुनते रहे हैं वहाँ पर भी एक महान सूत्र सामने आया प्रताप भानु छत्री हैं राजा हैं उसने कपट मुनि के प्रलोभन में आकर ब्राह्मणों को निमंत्रित किया कपट मुनि बना हुआ काल केतु मायावी है उसने ब्राह्मणों को खिलाए जाने वाले भोजन में ब्राह्मण का मांस मिला दिया माया के कारण वह सब अन्न जैसा प्रतीत हो रहा था अन्न परोस परोसे जाने पर आकाशवाणी हुई आप लोग अपने अपने घरों को चले जाइए इस अन्न में बड़ा दोष है वे प्रविंद उठ उठ, उठ गृह जाहू है बड़ी हानि अन्न ज निखाह ब्राह्मणों ने भी वही भूल की आधी बात सुनी और आधी नहीं सुनी आकाशवाणी में कहा गया इस भोजन में मांस है इसे मत खाइए यह तो सुना परंतु उसके पहले जो वाक्य कहा गया उस पर ध्यान नहीं दिया आप लोग यहाँ से उठिए और अपने घरों को लौट जाइए उठ उठ गृह जाहु है बड़ी हानि अन्न जन खा यहाँ भी वही समस्या है और वस्तुतः यह मानव स्वभाव की समस्या है यदि ब्राह्मणों ने भगवान के वाक्य को पूरा पूरा सुना होता तो अन्न छोड़ चले जाते और आगे चलकर जो अनर्थ हुआ वह नहीं हुआ होता ब्राह्मणों को दूसरा वाक्य सुनते ही आवेश आ गया क्रोध आ गया उठकर घर जाने के आदेश को भुला वे बोल उठे अरे राजा तू तो हमारे धर्म का विनाश करने पर तुला हुआ था तूने बहुत बड़ा अनर्थ किया है ईश्वर को धन्यवाद कि उसने हमारे धर्म की रक्षा की ईश्वर राखा धर्म हमारा चलिए यहाँ तक भी ठीक है पर यही रुक नहीं गए बोले ईश्वर ने तो हमारे धर्म की रक्षा की पर तेरा सारे परिवार के साथ सर्वनाश हो जाएगा तू सब परिवार राक्षस हो जाएगा विनाश हो जाएगा। समेत परिवारा। यही है समेत यही ब्राह्मणों ने भगवान की बात को पूरा सुना भी नहीं, उन्हें धन्यवाद भी दिया और आवेश में आकर राजा पर आरोप लगाते हुए कहा अरे मूर्ख राजा तुमने थोड़ा भी विचार नहीं किया तुमने थोड़ा भी विचार किया होता तो इतना बड़ा अनर्थ न हुआ होता बोले विप्रसको पतब निकुकी न यह कितना बढ़िया सूत्र है, है। परंतु तो फिर आकाशवाणी हुई और उसमें कहा गया ब्राह्मणों आप लोगों ने भी जो श्राप दिया वह विचार पूर्वक नहीं दिया विप्रहु श्राप विचार न दीना यह एक बहुत बड़ा सूत्र है इसका अभिप्राय यह है कि अविचार का उत्तर अविचार नहीं है आवेश का उत्तर आवेश नहीं है क्रिया का उत्तर केवल प्रतिक्रिया नहीं है भगवान का अभिप्राय यह है कि यदि उसने विचार शून्य होकर कार्य किया और यदि आप वेदविद हैं ज्ञान में प्रतिष्ठित हैं तो आपको विचार करना चाहिए था सही विचार तो यह होता कि आप लोग न्याय का कार्य मुझ पर छोड़ देते और अपने अपने घर चले जाते राजा ने जो अनर्थ किया है उसका दंड उसे ईश्वर देता परंतु आप लोग न्यायाधीश न बन बैठे न्यायाधीश बनने के बाद भी आप लोगों ने राजा प्रताप भानु से यह नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया फिर राजा के अपराध पर उसके साथ साथ उसके सारे परिवार को ही साफ दे डाला तो आपके ये सारे कार्य क्या विचारपूर्ण हैं इसमें सूत्र यह था कि जो व्यक्ति विचार या न्याय की पीठ पर बैठा हुआ है यदि वह भूल करेगा तो बहुत बड़े अनर्स का कारण होगा अब वही समस्या खड़ी हुई बेचारा राजा ब्राह्मणों के चरणों में गिर पड़ा और बताया कि इस इस प्रकार यह स्थिति पैदा हुई थी मैं तो जानता भी न था कि यह भोजन इस तरह का है ऐसी स्थिति में मेरा तो कोई अपराध नहीं है उस समय भी जो उत्तर दिया गया वह तो बड़ा ही निष्ठुर था ब्राह्मणों ने कहा राजन तुम ठीक कहते हो लगता है कि ऐसी ही भावी रही होगी ऐसा ही प्रारब्ध रहा होगा हमें समझ में आ गया कि तुम्हारा दोष नहीं है परंतु अगले वाक्य में उन लोगों ने फिर सत्य की एक अनोखी व्याख्या कर दी बोले वह तो सब ठीक है तुम दोषी भी नहीं हो यही तुम्हारा प्रारब्ध होगा परंतु हम क्या करें ब्राह्मण का वाक्य तो झूठा नहीं होता भूपति भावे नहीं पिन दूषण तोर हो नहीं दिप्रसाप यह तो बड़ी भयानक बात है आप ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानते हैं परंतु उसे लौटाना नहीं जानते वही अस्वस्थामा वाली भूल यदि आपने कोई भूल की है तो आप उस भूल को लौटाने के लिए भी प्रस्तुत रहिए अस्वस्थामा के संदर्भ में आप यही तो सुनते हैं अर्जुन और अस्वस्थामा दोनों ही ब्रह्मास्त्र के ज्ञाता हैं पर दोनों में अंतर यही है कि अर्जुन चलाना जानता है और लौटाना भी जानता है जबकि अस्वस्थामा चलाना तो जानता है पर लौटाना नहीं जानता तो ब्राह्मणों का यह कहना कि हमारा वचन झूठ नहीं होगा कोई बड़ी प्रशंसनीय बात नहीं है मैंने देखा है कि कई लोग इस प्रसंग को पढ़कर मग्न हो जाते हैं विद्वान ब्राह्मणों को कहते देखा है कि रामायण में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण के मुंह से निकला हुआ शब्द झूठा नहीं हो सकता मैंने कहा इसे पढ़कर आपको प्रसन्न नहीं अपितु तो दुख होना चाहिए क्योंकि इसका परिणाम कोई कल्याणकारी नहीं हुआ उनका वचन तो सत्य हो गया परंतु इसका सबसे बड़ा दंड ब्राह्मणों को ही तो भोगना पड़ा ब्राह्मणों के श्राप से प्रताप भानु जब राक्षस बना रावण बना तो उसके मन में सबसे बड़ा विद्वेष ब्राह्मणों के प्रति ही था जब रावण ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों का विनाश करता तो यही कारण बताता था जब हम अविचार का उत्तर अविचार से देते हैं तो यही क्रिया और प्रतिक्रिया का चक्र शुरू हो जाता है हमारे आवेश हमारे आक्रोश से जो क्रिया होती है और उसकी जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है तब उसका परिणाम भी हमें ही भोगना पड़ता है जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उसी को उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा इस घटना से यह सिद्ध होता है कि ऐसे भूल जब होती है तो वह बड़ी घातक और बड़ी हानिकारक होती है इसका मूल तत्व यह है कि ब्राह्मण तो श्राप देकर चले गए और उनका वचन भी सत्य हो गया वह सब ठीक है ब्रह्मास्त्र चलेगा तो वह विनाश ही तो करेगा उसमें जो शक्ति है वह विनाश ही करने वाली है पर इससे कितने दुर्भाग्य की स्थिति पैदा हुई परिणाम यह हुआ कि प्रताप भानु का रावण के रूप में जन्म हुआ और उसके जीवन में यज्ञ के विरोध के रूप में ब्राह्मणों के विरोध के रूप में जो आक्रेस आक्रोश दिख पड़ा वह स्वाभाविक ही था अब भगवान श्री राम की भूमिका पर यदि विचार करें तो उन्होंने वर्ण धर्म के संदर्भ में एक बड़ी विलक्षण व्यवस्था दी आप गहराई से विचार करके उस पर दृष्टि डालें भगवान का एक अवतार एक राम और भी है वे भी भगवान के अवतार हैं उनका जन्म तो ब्राह्मण वर्ण में ही हुआ है परंतु भगवान ने एक और अवतार क्षत्रिय वर्ण में लिया इसमें सूत्र क्या है यह कि उस युग में भी जैसी समस्याएं थी वैसी ही इस युग में भी है वही दुर्भाग्य है और वे ही समस्याएं हैं उस समय कोई भी समाधान नहीं दे पा रहा था यहाँ तक कि परशुराम जी भी नहीं दे पा रहे थे जिन्हें हम अंशावतार कहते हैं उन्होंने समस्या के एक पक्ष को छुआ पर जो समाधान दिया वह पूर्ण समाधान नहीं था उसका समाधान देने के लिए भगवान श्रीराम आए और स्वयं क्षत्रिय वर्ण में जन्म लेकर मानव ये बताना चाहते थे कि वर्ण का अर्थ यह न यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में वर्ण की श्रेष्ठता का अभिमान न पाल ले सबसे दुर, बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि हम वर्ण के धर्म का पालन कम करते हैं और वर्ण का अभिमान असंख्य गुने मात्रा में स्वीकार कर लेते हैं